श्री रामकृष्ण वचनामृत 18 जून 1883 सौ तिरासी परिच्छेद बयालीस श्री गौरांग का महाभाव प्रेम और तीन अवस्थाएं दोपहर का समय है राखाल राम आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण मणिसेन की बैठक में विराजमान है नवदीप गोस्वामी भोजन करके श्री राम कृष्ण के पास आ बैठे हैं मणिसेन ने श्री रामकृष्ण को गाड़ी का किराया देना चाहा श्री रामकृष्ण बैठक में एक कोच पर बैठे हैं और कहते हैं गाड़ी का किराया वे लोग राम आदि क्यों लेंगे वे तो पैसा कमाते हैं जब श्री रामकृष्ण नवदीप गोस्वामी से ईश्वरी प्रसंग करने लगे श्री रामकृष्ण नवदीप से भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है फिर महाभाव फिर प्रेम फिर वस्तु ईश्वर का लाभ होता है गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को तो भूल ही जाता है बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी सुधी नहीं रहती गौरांग को यह प्रेम हुआ था समुद्र को देखते ही यमुना समझकर वे उसमें कूद पड़े जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता उनको भाव तक ही होता है फिर गौरांग को तीन अवस्थाएं होती थी नौदी, जी हां, अंतर्दशा अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा श्री रामकृष्ण अंतर्दशा में वे समाधिस्थ रहते थे अर्ध अर्धवाह्य दशा में केवल नृत्य कर सकते थे और बाह्य दशा में नाम संकीर्तन करते थे नवदीप ने अपने लड़के को लाकर श्री रामकृष्ण से परिचित करा दिया वे तरुण हैं शास्त्र का अध्ययन करते हैं उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया नवदीप यह घर में शास्त्र पढ़ता है इस देश में वेद का एक प्रकार से अप्राप्य ही थे मैक्समूलर ने उन्हें छपवाया इसी से तो लोग अब उनको पढ़ सकते हैं पांडित्य और शास्त्र श्री कृष्ण। अधिक शास्त्र पढ़ने से भी हानि होती है शास्त्र का सार जान लेना चाहिए फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए ईश्वर का लाभ करने के लिए मुझे माँ ने बतलाया कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या गीता का सार क्या है दस बार गीता शब्द कहने से जो हो वही अर्थात त्यागी त्यागी नवदीप ठीक त्यागी नहीं बनता तागी होता है फिर उसका भी अर्थ वही है तग धातु और घ प्रत्यय ताग उस पर इन प्रत्यय लगाने पर त्यागी बनता है त्यागी का अर्थ जो है तागी का भी वही है श्री राम गीता का सार यही है कि हे जीव सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो नवदीप त्याग की ओर तो मन नहीं जाता श्री कृष्ण तुम लोग गोस्वामी हो तुम्हारे यहाँ दे, देव सेवा होती है तुम्हारे संसार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा तुम लोग मन से त्याग करना ईश्वर ही ने लोग शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है तुम हजार संकल्प करो त्याग नहीं कर सकोगे उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का कामकाज करना ही पड़ेगा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध नहीं करूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो इच्छा करने ही से तुम युद्ध में थे निवृत्त न हो सकोगे तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं यह कहते ही श्री रामकृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं बात ही बात में सब अंग स्थिर हो गए आंखें एकटक हो गई सांस चल रही है कि नहीं जान नहीं पड़ता नवदीप गोस्वामी उनके लड़के और भक्तगण निर्वाह हो यह दृश्य देख रहे हैं कुछ प्रकृतिस्थ हो श्री रामकृष्ण नवदीप से कहते हैं योग और भोग तुम लोग गोस्वामी वंश के हो तुम लोगों के लिए दोनों हैं माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें चाहता हूँ ईश्वर तो सब प्राणियों में है फिर भक्त किसे कहते हैं जो ईश्वर में रहता है जिसका मन प्राण अंतरात्मा सब कुछ उसमें लीन हो गया है अब श्री रामकृष्ण सहज दशा में आ गए हैं नवदीप से कहते हैं मुझे यह जो अवस्था समाधि अवस्था होती है इसे कोई कोई रोग कहते हैं इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्य है उसकी चिंता कर कोई अचैतन्य कैसे हो सकता है मणिसेन अभ्यागत ब्राह्मणों और वैष्णवों को विदा कर रहे हैं उनकी मर्यादा के अनुसार किसी को एक रुपया किसी को दो रुपये विदाई देते हैं श्री रामकृष्ण को पाँच रुपये देने आए आप बोले मुझे रुपये न लेने चाहिए तो भी मणिसेन नहीं मानते तब श्री रामकृष्ण ने कहा यदि रुपये दोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की शपथ है मणिसेन इतने पर भी देने आए तब श्री रामकृष्ण ने अधीर होकर मास्टर से कहा क्यों जी लेना चाहिए मास्टर ने बड़ी आपत्ति करते हुए कहा जी नहीं किसी हालत में न लें। मड़ी सैन के घर वालों ने तब आम और मिठाई खरीदने के नाम पर राखाल के हाथ के में रुपये दिए श्री रामकृष्ण मास्टर से मैंने गुरु की शपथ दी है मैं अब मुक्त हूँ राखाल ने रुपये लिए हैं अब वह जाने श्री राम भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठे दक्षिणेश्वर लौट आ जाएंगे निराकार ध्यान और श्री राम कृष्ण मार्ग में मूतिशील का मंदिर है श्री कृष्ण बहुत दिनों से मास्टर से कहते आए हैं कि एक साथ आकर इस मंदिर की झील को देखेंगे यह सिखलाने के लिए कि निराकार ध्यान कैसे करना चाहिए श्री राम कृष्ण को खूब सर्दी हुई है तथापि भक्तों के साथ मंदिर देखने के लिए गाड़ी से उतरे मंदिर में श्री गौरांग की पूजा होती है अभी संध्या होने में कुछ देर है श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग मूर्ति के सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया अब मंदिर के पुरु की ओर जो झील है उसके घाट पर आकर झील का पानी और मछलियों को देख रहे हैं कोई इन मछलियों की हिंसा नहीं करता कुछ चारा फेंकने पर बड़ी बड़ी मछलियाँ झुंड के झुंड सामने आकर खाने लगती हैं फिर निर्भय होकर आनंद से पानी में घूमती फिरती हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं यह देखो कैसी मछलियां हैं चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो